प्रयत्नाथ्वादो प्रयत ना निवृति तत्विश्चमात्रेण प्राणोती निव्रत शूद बुद्ध प्रिय पूर्ण नि प्रपंचम निरामय आत्मा ती तसपराजन नाती कर्मणा मोक्ष विमूढ़ ज्न मे मुठत्यव्रय मूडो नातीह्मा यूतछति छन्ना पीरो पर्रह्म स्वभा ग्रहव्यग्रह मु संसार पोषका एक मूल से ेदु न शांति लूढ़ो यत शमित धीरत सर्वदा शांतमानस।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 वो भी सोचते हैं कि तुम चाहे बाधा डाल रहे हो चाहे तुम बीच बीच में आ जाते हो वे तुम्हें मिटाने में तत्पर हो जाते इसलिए जीवन में इतना संघर्ष इतना है, इतनी हिंसा है और जब तक तुम भीतर के सुख को न पहचानोगे तब तक अहिंसक न हो सकोगे कैसे होोगे अहिंसक पानी छान के पी लेने से कोई अहिंसक होता पानी छान के पी लोगे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 जो कहता है दूर नहीं है पास, जो कहता इतना निकट है कि हाथ भी बढ़ाना नहीं पाता, हाथ में ही रखा है आंख ही खोलने की बात है जरासी होश की चिंगारी बस काफी है अस्त कहते हैं अज्ञानी पुरुष प्रत्न या अप्रयत्न से सुख को प्राप्त नहीं होता पहले तो प्रत्न से सुख को प्राप्त नहीं होता बहुत दौड़ धूप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 जब कुछ नहीं करना है तो ये ध्यान नाचना कूदना इसकी क्या जरूरत है अब यह क्या कह रहा है यह कह रहा है जब अप्रत्म से मिलता है तो चादर दे दो हम ओढ़कर सो जाएं। जब अस्थावक्र कहते हैं आलसी श्रोमणी हो जाओ तो अब जरूरत क्या है ध्यान करने का श्रम कौन उठा है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 जागे रहो ऐसा जैसा संसारी कितनी में लगा है और इतने विश्राम में इतने गहन विश्राम में जैसा सोया हुआ आदमी चेतन में जागा रहे शरीर सो जाए मन सो जाए चेतन में जागा रहे चेतना की लो जरा भी मद्दिन न हो इसलिए पतंजलि ने समाधि को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 न बाएं डोलो न दाएं डोलो न इस अति पर जाओ न उस अति पर जाओ अतियो में संसार है मध्य में निर्वाण अप्रयत्नात् प्रनाथ व मूढ़ो न आपनौती निवृतम अभागा है मूढ़ मूल शब्द को भी समझ लेना मूल का अर्थ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 पुजारी कहने लगा मैं जीवन भर से पढ़ रहा हूं मुझे नहीं हुआ और तुम्हें कैसे हो गया उसने कही मैं नहीं जानता तुम किस ढंग से पढ़ रहे हो तुम जानो लेकिन यह मैंने सुना मेरी आंख बंद हुई और मैंने देखा कि ऐसा है भीतर सुख का सागर लहर ले रहा मैंने कभी देखा नहीं था दिखाई पड़ गया सूत्र बहाना बन गया सूत्र के बहाने बात हो गई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 एक अमेरिकन युवती से विवाह कर ली है वो मुझसे कहने लगे दो बातें में बड़ी अड़चन होती झगड़ो तब गड़बड़ होती तब मजा नहीं आता तब तो दिल होता है अपनी मातृभाषा में मगर वो मजा नहीं आता और या प्रेम की कुछ गहराइयों में हो तो, तो तब फिर अड़चन हो जाती जब प्रेम की गहराई हो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 अभ्यास से हम स्वभाव के ऊपर आरोपण करते हैं। कह रहे हैं स्वभाव में डूब जाना ही सुख है इसलिए सुख का तो कोई अभ्यास नहीं हो सकता तुम जो भी अभ्यास करोगे उससे दुख ही पाओगे अभ्यास मात्र दुख लाता है क्योंकि अभ्यास मात्र पाखंड लाता है इसलिए बड़क अद्भुत सूत्र है आत्मान नम, न उन नागो के लिए क्या कहें कभी आत्मा को नहीं जान पाते जिनके जीवन में अभ्यास की बीमारी पकड़ गई जो अभ्यास के रोग से पीड़ित हो गए जो सदा सदा अभ्यासी करते रहते वो झूठे ही होते चले जाते मुखोटे ही रह जाते हैं उनके पास प्रत्यंचित भूहों के आगे समझौते केवल समझौते भीतर चुभन सुई की बाहर संधि पत्र पर पढ़ती मुस्कने जिस पर मेरे हस्ताक्षर है कैसे है ईश्वर ही जाने आंधी से आतंकित चेहरे गर्दखोर रंगीन मुखोते जी होता आकाश कुसुम को एक बार बाहों में भर ले जी होता एकांत क्षणों ने अपने को संबोधित कर ले, लेकिन भीड़ भरी गलिया है कागज के फूलों के न्योते झेल रहा हूं शोभा यात्रा मैं चलते हाथी का जीवन जिसके माथे मोती की झालस लेकिन अंकुश का शासन अधजल घट से छलक रहे हैं पीठ चढ़े जो सजे कठोते, समझौते केवल समझौते प्रत्यंचित भोहों के आगे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 विज्ञान मातृण मुक्ता पिस्थति अविक्रिया आस्तावक्र कहते हैं धन हैं वे लोग धन्यो विज्ञान मातृण जो केवल बोध मात्र से चैतन्य मात्र से मोक्ष को उपलब्ध हो जाती जरा भी क्रिया नहीं करते क्रिया करने की बात ही नहीं क्रिया से तो वही मिलता है जो बाहर है, तो है, है। अक्रिया से वही मिलता है जो भीतर है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 भेड़ों तो की भाषा सीख ली भेड़ों की भाषा यानी भय जरा सी घबराहट हो जाए भेड़ें कब जाएं तो वो भी कपे फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक सिंह ने भेड़ों पर हमला किया वो सिंह तो देख के चकित हो गया वो तो हम नहीं भूल गया उसने जब भेड़ों के बीच में एक दूसरे सिंह को भागते देखा और भेड़ा उसके साथ घसर पसर जा रही वो सिंह तो भूल ही गया भेड़ों को उसको तो ये समझ भी नहीं आया कि चमत्कार क्या हो रहा है वो तो भागा उसने भीड़ों की तो फिक्र छोड़ दी बम मुश्किल पकड़ पाया इस सिंह को पकड़ा तो सिंह में नहीं आया रोने लगा गिड़गड़ाने लगा कहने लगा छोड़ दो मुझे मुझे जाने दो मेरे सब संगी सांखी जा रहे, है उसने कहा नाला सुन ये तेरे संगी साखी नहीं तेरा दिमाग फिर गया तू पागल हो गया पर वो तो सुनी ही नहीं तो भी उस बूढ़े सिंह उसे घसीटा जबरदस्ती उसे ले गया नदी के किनारे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 एक क्षण में गर्जना हो गई एक क्षण में ऐसी गर्जना उठी उसके भीतर से जीवन भर की दबी हुई सिंह की गर्जना सिंहनाथ पहाड़ कब गए गुढ़ा सिंह भी कब गया उसने कहा रे इतने जोर से दहाड़ता उसने कहा कि जन्म से दहाड़ा ही नहीं कैसे अभ्यास में पड़ गए? बड़ी कृपा तुम्हारी जो मुझे जगाती सदगुरु का इतना ही अर्थ है कि तुम्हें पकड़ ले भेड़ों के झुंड से तुम बहुत नाराज होगे, हो गुम गिड़गड़ाहे तुम, तुम कहोगे ये क्या करते महाराज छोड़ो मुझे जाने दो मैं हिंदू हूं मैं मुसलमान हूं मैं ईसाई हूं मुझे चर्च जाना रविवार का दिन आप कहा ले जाते मुझे जाने दो मगर एक बार बार तुम सदगुरु के चक्कर में पड़ जाए तो वो तुम्हें बिना नदी में झुकाए छोड़ेगा नहीं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 वो ना चाहता हुआ भी बूढ़ा सिंह जब उस युवा सिंह को नदी के तट पर ले गया तो उस युवा सिंह के मन में सिंह होने की कोई आकांक्षा भी न थी कोई इच्छा भी नहीं थी वो तो बचना चाहता था वो कहता था बाबा मुझे छोड़ो मुझे क्यों पकड़े हो मैं भेड़ हूं और मैं भेड़ रहना चाहता हूं और मैं बड़े मजे में हूं और मेरी कोई आकांक्षा इस अन्यथा होने की नहीं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 वो दिन भर की जो उधर बेछेनी वो जो दिन भर की जो आपाधापी, वो एकदम थोड़ी छोड़ देगी वो में भी साथ रहेगी भजन चलेगा रात भी रुपये गिनोगे निन्यानबे का चक्कर जारी रहेगा फिर ऐसे थोड़ी छूटता है कि तुमने बस आंख बंद कर लिया सो गए तो फिर छूट गया फिर दुकान पे बैठोगे रात में फिर कपड़ा बेछोगे मुला ने एक रात अपनी चादर फाड़ दिया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 से बैठते हैं। रात उसने ना गया। उसने नाराज़ गया। मुझे पूछना नहीं चाहिए। पहली निजी बात है लेकिन मुझसे भूल तो हो गई कि मैं कई रातें जागते देखता रहा और आपके इस सौंदर्य को देखना रात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 वो तुम्हारे पैदा किए नहीं पैदा होता तुम जब कुछ भी पैदा नहीं करते तब सुना ही पड़ता है अहिर्नेस चल रहा है स्वरूप भाक अनिच्छि धीरोही पर ब्रह्म स्वरूप भाक आधार रहित और दुराग्रही पुरुष और गुला और जैसे कमल प्राकृतिक और ये पक्षियों की चेहचाहाट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 गए पाखंड गए मुखोटे, गए समझौते अब नहीं ओढ़ता ऊपर की बातें अब तो भीतर को बहने देता निराधारा ग्रह व्यग्रह मूढ़ा संसार पुरुष का और जो दुराग्रही है मूढ़ है और जिनके पास कुछ आधार भी नहीं फिर भी अपनी मान्यताओं को पकड़े रहते अहंकार के कारण आधार रहित और दुराग्रही मूल पुरुष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 तुम द्वार दरवाजे बंद किए भीतर बैठे हिंदू मुसलमान बने आस्तिक नास्तिक बने दरवाजा खोलते नहीं परमात्मा द्वार पे दस्तक देता तो तुम कहते होगा हवा का झोका हवा का झोका नहीं है क्योंकि सभी झोखे उसी के परमात्मा के पग ध्वनि सुनाई पड़ती तो तुम कहते होंगे सूखे पत्ते हवा खड़खड़ाती खर होगी कोई सुखी पत्तियां नहीं खड़खड़ा खर रहीं क्योंकि सभी पत्ते उसी के सूखे भी और हरे भी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 उनसे कहता हूं जब तक कुछ होना है शांत ना हो सकोगे होने नहीं तो अशांति है जब कुछ होना है तो कैसे शांत होोगे हो खिंचाव रहेगा कुछ होना है कल कुछ होना है परसों कुछ होना है शांति लांगी अब तुम शांति के नाम पर आशांत होोगे तुम बड़े अद्भुत हो अभी धन के नाम पर आशांत थे बाजार के नाम पर आसान थे किसी तरह उससे छुटकारा मिटा अब तुम शांति के नाम पर आशांत होगे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 अगर तुम पतंजलि को समझो तो जन्म जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अभ्यास बड़ा है अष्टांग एक, -एक अंग के बड़े भेद है।, है नियम है आसन है प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि फिर समाधि में भी सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि सभी समाधि निर्वि समाधि तब कहीं